पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र सूत्रतैंतीस मैत्री करुणा करुणामिदपेक्षाण सुख दुख पुण्य विषयाणाम चित्त प्रसादनम सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापियों के विषय में यथाक्रम मित्रता दया हर्ष और उपेक्षा की भावना के अनुष्ठान से चित्त प्रसन्न और निर्मल होता है व्याख्या राग ईर्ष्या परापकार चिकित्सा असूया द्वेष और अमर्ष संज्ञक राजस तामस रूप ये छह धर्म चित्त को विक्षिप्त करके कलुषित मलिन कर देते हैं अतः ये छह चित्त के मल कहे जाते हैं इन छह प्रकार के मलों के होने से चित्त में छह प्रकार का कालुष्य मल उत्पन्न होता है जो क्रम से राग कालुष्य ईर्ष्यालुष्य परापकार चिकित्सा कालुष्य असूया कालुष्य द्वेश कालुष्य और अमर्स कालुष्य कहलाते हैं राग कालुष्य, कलुष्य पूर्वक अनुभव किए हुए सुख के अनंतर जो यह सुख मुझको सर्वदा ही प्राप्त हो इत्याकारक ऐसा आकार वाली जो राजस्वृत्ति विशेष है वह राग कालुष्य है क्योंकि यह राग सर्व सुख साधन विषयों की प्राप्ति के न होने से चित्त को विक्षिप्त करके कलुषित मलिन कर देता है ईर्ष्या कालुष्य दूसरों की गुणादि या संपत्ति आदि की अधिकता देखकर जो चित्त में क्षोभ एक प्रकार की जलन अर्थात दाह उत्पन्न होना है वह ईष्या कालुष्य कहलाता है क्योंकि यह भी चित्त को विक्षिप्त करके कलुषित कर देता है परापकार चिकित्सा कालुष्य किसी के अपकार बुराई करने दुख पहुंचाने करने की इच्छा चित्त को विह्वल करके कलुषित कर देती है असूया कालुष्य दूसरों के गुणों में दोष आरोप करना असूया पद का अर्थ है जैसे कृषि व्रतशील को दम्भी जानना और आचार वाले को पाखंडी जानना अर्थात सदाचारी पर झूठे कलंक लगाना असुया कालुष्य है द्वेष कालुष्य क्षमा का विरोधी कोप कालुष्य द्वेष कालुष्य भी चित्त को विक्षिप्त करके कलुषित कर देता है अमर्ष कालुष्य किसी से कठोर वचन सुनकर या अन्य किसी प्रकार से अपमानित होकर जो उसको न सहन करके बदला लेने की चेष्टा है वह अमरस कालुष्य कहलाता है इन उपर्युक्त कालुष्यों मनों से चित्तमलिन होकर विक्षिप्त हो जाता है और स्थिति के साधन में प्रवृत्त होने पर भी एकाग्र नहीं हो सकता अतः इन बलों को निवृत्त करके चित्त को प्रसन्न और एकाग्र करने का सूत्र में निम्न प्रकार उपाय बतलाया गया है पहला सुखी मनुष्यों को देखकर उन पर मित्रता की भावना करने से राग तथा ईर्ष्या कालुष्य मल की निवृत्ति होती है अर्थात ऐसा समझने से कि यह सब सुख मेरे मित्र को है तो मुझे भी है तब जैसे अपने राज्य के न होने पर भी अपने पुत्र के राज्य लाभ को अपना जानकर उस राज्य में ईर्ष्या तथा राग की निवृत्ति हो जाती है वैसे ही मित्र के सुख को भी अपना सुख मानकर उसमें राग निवृत्ति हो जाएगी एवं जब उसके सुख को अपना ही सुख समझेगा तो उसके ऐश्वर्य को देखकर कर चित्त में जलन न होने से ईर्ष्या भी निवृत्त हो जाएगी